हं वैसे लाओ ना जो दुणे। गाड़ी गाड़ी जो तो लग रिया है जो गाड़ी है ये देखो हां पंछी रो बोल देख इन पंछी रो बोल अंदर नहीं बोल था जड़ी ये ये कोई नाम है चैंतर हैं चैंतर हैं चैन पर चैन पर चैंतर चैंतर चैंतर ओहो अच्छा यूं को को को को को शर्ट शर्ट शर्ट और और और और और और वे होते हैं कोई नाम है हो इन्हें बीच में ये ये जो बादली बादली बकरी दिखा लेंगे बकरा की, की और ये ये किरकन उतर ये उतरवाया कि बाजार में है है सीधे इसके उतरवाया नहीं नहीं बता दे मलबा अच्छा कोई आप आप है देसी मशक छूट जो दो नहीं की नाड़ी बोरा चमड़ा की का का ये तो जाता है है भी, जाए। भी, जाए। भी, जाए। भी पूर, पूरा पूरा देना मनोरंजन ही देने खुद और नहीं से ना छ मईल है, गुजरे गुजरे पूरा पूरा दिन गुजरने जाता कर तक तो ठीक कर कर बादशाह। सको है। कर दिया। बढ़िया दिया बादशाह। श्याम का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 they're choosing to modify their body fight uh, <coughs> <in Singapore? coughs> uh improvise to their own standards and they're both also telling me that they sing with it but now singing it with a very high pitch i don't know what have they doing when they are singing pretty funny entertainment चलो जब मैं आ रहा है। ठीक करो है। बहुत की खबर है। ठीक कर रहे हैं। हाँ, मार्सल बाऊमा। ये टाइम बंडून का। मार्वल एवं ट्वेंटी सेवन। ओके। मैंने तो खेला मैं <plate> है मेरे काम में मनोज जी ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है तो इतना भरोसा करने लगते हैं क्या ट्रैप रिकॉर्ड रिपीबल ओन टाइम राम राणे से यहाँ राग बिखर जाती है bye bye the ponies no anyway is so there's still the mic he's home let him pose against sunlight but let us over the chimney bizzer just also tumble tumble and the thing is it's okay here tumble yeah check out oh left side yeah you see where it's going to the don't let me you have to take flies से बोल रहे हो बाबू इस से ना नहीं हिल गया ये ये मौन जैसे आउड हो रहा है और पाल्डी बिना खाओ फिर राग हो और देखो हां इस कैमरा में बहुत अच्छा कैमरा सगड़ारे का ये और से राग बिखर जाती बिखर जाती भाखरी बहुत गुड टू गुड फॉर रिकॉर्डिंग विद इन शिफ्ट देयर अकॉर्डिंग टू द कैस नो प्रॉब्लम टेक लिटिल टाइम वंस द इंफॉर्मेशन इज फाइनल एंड आई नो हाउ टू रिपोर्ट द रिकॉर्डिंग सही कर सब ये नीडिंग लांग टाइम हम में सामने और इंग्लिश पास्लीमेंट को पर डालते हैं और उन्होंने भी इनको लिखता है रेजोनेट कई चीज क्या चीज बोलते हैं बूची जी कौन ये दादा आज चालने आई है ये और कंफ्यूज मैं नहीं मुझे छोटा थोड़ा खराब कर ये दो रोड के ये इन फॉर अस इन्हें तो भेज ही दे लेकिन पुट इट बैक भाई तो वैसे नर में ध्यान करते ये नखरा या मशीन आवाज है बाकी दा वाबी बजावा Um, mm Hold -hmm. it. Yeah. Yeah. This. Oh, okay, yeah. You. You. Oh, Tigger. Come a little closer. A little closer. Oh, Tigger, look for you. Now. I'll ask again now. Do you want know, me to? Do you want me to record straight away, or do you still want to find out? Okay. Have you found out what you <laughs> wanted to find out? And I will go after you. If I ask them before them to get this recorded, it will be difficult. Yeah, I think it will be. So, so, so I, I think we should. I will not ask them anything whatsoever. So I think we we'll should straight away. We'll yes. Just okay. so let it come as it is. Okay, fine. Good. Okay. Um, episode like here uh that I'm going to uh, call it it talks to him He, you know, to get on this business and then schedule uh, the bike is there there's my pieces for the bike and I take it बिट मूव गेट गेट फिंगर फिंगर ऑफ़ द प्लेयर थोड़ा एक ही रख दो ले ले ना पक, ले लो लो लो आगे जाओ आप यूं यूं मुंडार मुंडो मार they did yeah. to her yeah you gotta have so much uh, yeah. preparation it's really yeah. <laughs> run <Ryan> to get it need to get that part to get this Is it all right? Oh Do you? Well, may I? Uh, I'll start. Do <coughs> okay. okay. okay. okay. you? Is it eight? My God! No, no need to explain me. Do it now. Okay. That's it. Aaj aaj shadi ro. राम नारायण जी, जी मैं थोड़ा सा आप को जनतर बारे में जानना चाहूं हां तो पहले काम तो यह के आप रे मैं तारन नाम पूछूं यह तारन आप ही के यह तार तो तिने ये के तिने अच्छा इन्हें रागिणी की ये तो मतलब अलग अलग, अलग कड़ी कहने के राग राग वाले दोनों रागणी ये दो तार दोनों तारों की रागणी उतरती है इसके ऊपर तो मतलब इस नहीं और आंगली हाँ। तो ये उतरे जब अपना पड़ता है इन्हें रागि ए, इसे की हो है अच्छा, ये जो है ये चीज ना पक महीने तो है, है? कम तेरा बिरे चौदह बिरे और इर इतनी है सारा तेरह महीने दस है इर महीने कितनी चार कम हो रहा है? चार और कम है और तीन भी कम वैसे वो तो कम चल चल अच्छा रे आप रह ही काम मिले हो के कितनी काम काम मिले हो आप काम तो तीन ना थी तो तीन पर है तो तो तो ना बजेगी और खरी और यो जो आगे ऊपर निकले भी अलग ये नाम ये तो पूरी खरी है ये या, कटा खरी, ये है। या ता ता खरी है तो है से लगा के ये नाम को नहीं अच्छा और अटने है जेरो हाँ। नाम कोई नाम है कोई? अच्छा हाँ? अब सा तो आप के लाओ ये तो खरी है एक तो, हाँ? हाँ? हाँ। तो यो अठो में तो पड़े अठे आप ये की लगा उपर, आ, है? आ, ये ऊपर ऊपर लगा लगा लकड़ी तो इसलिए जाता है कि ये मतलब कट कर के वो जैसे, जैसे उसी तरह से ये कटने के लिए तार से खड्डा हो जाता है अब इसलिए ये ये कोई पीतल रो रो रो है के लोहर है लोहार लोहार मतलब ये तो है लकड़ी तो का लेकिन सामर जो होता है उसका सिंग होता है वो बहुत अच्छा बात बहुत अच्छी बात अच्छा है अंगूठा आंगली आंगली होता है अंगूठा अंगूठी भी कहते हैं और ये आंगली रो दाल अब या जो है या, तो खरी। खरी। अब या जो जो तो अपने खरी अब ले बांस के के पर मैंने बताओ आपकी सार की चीज री बड़ी होड़ी बड़ी नहीं ये तो हमारे इसके नारियली जो नारियल होता है हाँ। उसकी है ये तो। मैंने नारियल नहीं दिख रही नहीं नारियली है ये तो। मने ये, नारेल नहीं दिखे, हाँ, ये आ, तो अलग अलग ये तो ये ये तो तो आ, आ, ये तो ये जो कोई होता है ये जो ये तो कोई जनावर का जनावर है ये जनावर कि रखने लाते ये तो कौन करे शिकार जोगी को आ, कीरे लाना पड़ा लिया लिया को पास में है है ले तो दिन हतनी इसकी की जो की लगी अब एक बात आप जंतर खुद बनाये हो क्या खुद बनायो ये कोई रस्सी का टुकड़ा है कोई अब इन्हें कहीं कहवा ये तो मोरना यो, यो मोड़ना ये मोड़ना मोरनिया है अब मोरनिया काम तो यू है अपन करना मतलब कसनो इरो काम तो, है। इस अदर अदर क्यों ये तो, ये तो नहीं इस के लिए या मेयर नहीं कहवाई कोई कोई नाम कोई इन्हे कही कहवा कर बांध रखी है ये, थो ये, थो ये ये तो ये ये आप नट बोल्ट लगाया नट बोल्ट लगा। हैं और वो ऐसे नारेली से भी अंदर रख करके वो दूसरा चल रहा है हाँ। वो नारेली नीचे रख करके वो ऐसे बल्ले बजा इसे रशीद से बल्ले रशीद बोलवार मैंने कोई हाँ। फर्क पड़े कि ये चीजों कोई फर्क नहीं पड़े ये है तो ही कोई फर्क नहीं इस बोल्ट से रखो नहीं नहीं। अच्छा। दो है। है। नहीं। नहीं। अब मैं आपने एक बात की मान लो आप ये डांड है और सार नहीं है माथे सार कैसा लगा हुआ जो ये लगा हुआ? पहली तो से तो पहले से रखते हैं चूड़ा उतार, उतार है। चूड़ा उतार तो मैं समझ गया हाँ। और इधर से लगाते है तो इधर से नीचे रखेंगे आगे से आगे ऊंची रखते ऊंचा नीचे लेकिन देखा ये तार बजाओ देखो आप आंगले एक बजाओ, बजाओ, और और यो यो हम्म, तार, तो पहला आप सार या लगा दी मान लो तो या सार लगाया पी ये सारा लगाओ या लगाता जाओ। नहीं मतलब उधर से हमने खराब उधर से लगाते आएंगे तो पहले उधर से लगाते आएंगे तो भी भी भी लगा या भी लगा हाँ। या भी लगा हाँ। मतलब एक -एक लगा दो दो सब मतलब एक-एक नंबर देंगे लेकिन इससे इसे कुछ नीचे रखेंगे नीचे योग की तय करो आपकी ये ये आप एक आंगड़ छोड़ी दो आंगड़ छोड़ी नहीं नहीं छोड़ती बीच में बीच में ये तो ये तो हमारा पर... हमारा नहीं है खराब हाँ, हाँ। अच्छा। तो, तो के हम हाँ। हाँ। जाए चौदह सारा में फिर ये इधर से जब आंगल पड़ती है ना या पड़ती है है है अब एक बात बताओ यानी तो तो सार के वे। लेकिन जब बजाओ ज़िद आप हीरो हीरो कोई कोई नाम है नहीं तो कोई। और कोई नाम और होगा तो अच्छा अच्छा अब <coughs> आप देखें थोड़ा रागणी उतार उतारती मैं ये मोड़ नहीं में ढीली कर दी अब तो बाद देखा अब इन्हें पूरो एक बार देखा ठहर लो आप तैयार कर लो कर दी कोई अब रागनी और यह सारा पटु दबाओ जद जद बराबर बराबर बराबर बोल अभी इन्हें छोड़ो आप अब बजाओ खाली इन्हें और यो कठे बोल रही है अब ई रागि तार ने मिलाओ आप जद कठे बराबर बोली पाछे हाँ अच्छा आप एक बोले अब एक, एक राग भी की और फिर आगे आगे से अलग अलग राग अच्छा अब अब जैसे ये भीगी बोल रहे हैं है अगर कितनी सार जाओ पाँच जब फर्क